बाड़ और अकाल भारतीय कथा पुराने जमाने की बात है राजा को एक हाथी ट्रेनर की सख्त जरूरत थी राजा ने एक अच्छे ट्रेनर को बड़ा इनाम देने का वादा भी किया राजा ट्रेनर से अपने दो बिगड़े हाथियों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था एक दिन एक काबिल ट्रेनर महल में आया और उसने नौकरी मांगी राजा स्वयं ट्रेनर को हाथियों से मिलवाने के लिए लेकर गए एक का नाम है बाढ़ और दूसरे का नाम है अकाल राजा ने कहा कितने अजीब नाम है ट्रेनर ने कहा मैं अचरज कर रहा हूं कि उन्हें ऐसे नाम क्यों दिए गए ट्रेनर को असलियत जानने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा एक हाथी ने राजा के तैरने वाले ताल में छलांग लगा दी वो उसमें खूब नहाया और उसने छींटे बरसाए जो कोई उसके पास आता उस पर पानी के फवारे की पौछार पड़ती अच्छा ट्रेनर ने कहा यह जरूर बाढ़ होना चाहिए फिर दूसरे हाथी राजा के केले के पेड़ पर हमला किया वो पेड़ का एक एक फल खा गया वो हाथी बड़ा लालची है राजा चिल्लाया वो दिन भर खाने के अलावा और कुछ नहीं करता लगता है एक दिन वो हमारे घर की सब चीजें खा जाएगा अच्छा ट्रेनर ने सोचा यह हाथी जरूर अकाल होगा उन हाथियों को एक कठोर ट्रेनिंग की जरूरत थी इसलिए ट्रेनर ने उन्हें तुरंत काम पर लगाया उसने उन, उनसे कड़ी मेहनत करवाई हर दिन सूरज निकलने से सूरज डूबने तक उन हाथियों ने काम किया उन्होंने चीजों को धक्का दिया और उन्हें खींचा उन्होंने भारी सामान को इधर से उधर ढोया उन्होंने दूसरे हाथियों की तुलना में दो गुना काम किया दिन के अंत में दोनों हाथी थककर कर एकदम चूर चूर हो जाते थे थकान के मारे अकाल के गले में खाना तक नहीं उतरता था वो सिर्फ अपना सिर हिलाता था बाढ़ इतना थक जाता था कि राजा के ताल की बात तो दूर रही उसे नहाते तक नहाने तक की सुध नहीं रहती थी प्रशिक्षक को राजा ने इनाम दिया सच में राजा ने उसे दोगुना इनाम दिया अब महल में सभी और शांति थी पूरा माहौल बहुत शांतिपूर्ण था सब तरह सब तरफ शांति ही शांति थी पर पुराने दिनों का मजा खत्म हो गया वो पुराने दिनों के बारे में सोचने लगे उसे याद करने लगे वे उसके बारे में कहानियां सुनाने लगे उन्होंने वो समय याद किया जब बाढ़ ने राजा की पत्नी को आश्चर्यचकित किया था और जब अकाल राजा की पार्टी में घुस गया था यहाँ तक कि राजा भी इस बारे में गंभीरता से सोचने लगा उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा पहले उसके बच्चे कितने खुश थे यह याद करके राजा मुस्कुराया फिर उसे समझ में आया कि उसे क्या करना चाहिए उसने ट्रेनर को फोन किया जल्द ही बाड़ और अकाल की ट्रेनिंग को पलटो और उन्हें पहले जैसा बनाओ राजा ने कहा उन्हें पहले जैसा बनाओ ट्रेनर ने पूछा हाँ उन्हें ट्रेनिंग देकर पहले जैसा बनाओ ट्रेनर को जैसा बताया गया उसने वैसा ही किया एक बार फिर महल के जीवन में रंग आया अब वहाँ फिर से बहुत शोर शराबा था वहाँ बहुत गंदगी भी थी या आश्चर्यजनक और मूर्खतापूर्ण भी था लेकिन सबसे बढ़कर वो मजेदार था समाप्त